शांति शांति योग दर्शन की आठवीं कक्षा कल हमने पांचवें सूत्र को देखा था जिसमें बताया गया कि वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं और उनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन दो भागों में भी बांटा गया व्यास जी ने क्लिष्ट का लक्षण बताया जिनके मूल में क्लेश होते हैं अविद्यादि आधार होते हैं ऐसी सब वृत्तियां क्लिष्ट कहलाएंगी और क्लिष्ट वृत्तियां कर्माशय के परिचय में संचय में आधार बनती हैं, जब ये होता है तो कर्माशय बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा अक्लिष्ट वृत्तियां हैं जो विवेक ख्याति से संबंधित है सतपुरुष अन्य ख्याति से संबंधित है और आत्मा के प्रति गुणों का जो दायित्व तो है सत्वर स्तम का बंधन कार्य जगत उससे उसको हटाती चली जाती है वो हटते जाते हैं यानी बंधन कटते हैं इससे क्लिष्ट वृत्तियों से बंधन बढ़ते हैं अक्लिष्ट वृत्तियों से बंधन कटते हैं जन्म मरण का बंधन शिथिल होने लगता है वो छूटने लगता है उस बढ़ता है वो और क्लिष्ट वृत्तियों से चूंकि कर्माशय बनता है इसलिए जन्म मरण का बंधन बनता जाता है बनता जाता है चलता रहता है योग दर्शन में योगश चित्त वृत्ति निरोधक ये कहते हुए जब चित्त की वृत्तियां बताई तो अन्य भी वृत्तियां होती हैं ये आपके सामने बात रखी थी इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं व्यापार होते हैं जन इंद्रियों की वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां तो इसका संकेत हमें योग दर्शन में भी मिलता है यद्यपि यहाँ चर्चा चित्त की वृत्तियों की ही है लेकिन इंद्रिय वृत्ति का भी हमें संकेत मिलता है उसके लिए आप देखिए तीसरे पाद का सैतालीसवां सूत्र तीसरा पात्र यानी विभूति पात और उसका 47वां सूत्र ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्वयाथ व्रिय जय ये इंद्रियों के जय का एक विभूति है विस्तार से तो वही देखेंगे लेकिन इसमें देखिए दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अंत से प्रारंभ में व्यासाश्य में क्या लिखा है सामान्य विशेषात्मक शब्दाधि ग्राह्य तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर्ग्रहणम इन विषयों में शब्दादि विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है उसको ग्रहण कहते हैं सूत्र में जो ग्रहण शब्द लिखा है उसको खोलते हुए इन्होंने इंद्रिय वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ज्ञान हैं ज्ञान जानेंद्रियों से संबंधित है वैसे कर्मेंद्रियों से संबंधित भी हम लगा सकते हैं प्रसंग तो यहाँ चूंकि ग्रहण का था ग्रहण यानी ज्ञान प्राप्ति ग्रहण करना प्राप्ति करना ये ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है तो जो ग्रहण होता है इंद्रियों से उसके संदर्भ में इन्होंने कहा तेसु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम उस वृत्ति को ग्रहण शब्द से प्रयोग किया गया तो इंद्रियों की वृत्ति ये स्वीकार करते बुद्धि वृत्ति शब्द भी आएगा योगदर्शन भाष्य में बुद्धि वृत्ति वो बुद्धि वृत्ति तो जो चित्त वृत्ति है वो ही आएगा उनमें शब्द का केवल भेद है चित्त और बुद्धि को एक ही मान करके पर्याय मान करके प्रयोग किया जाता है इसके लिए आप देखिए दूसरे पाद का बीसवा सूत्र साधन पाद का बीसवा सूत्र दृष्टा दृशी मात्र शुद्धो भी प्रत्यनुपश्य दूसरे पाप का बीसवा सूत्र और इसके व्यास भाष्य की अंतिम पंक्ति देखें। अंतिम पंक्ति में क्या है प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्ते है बुद्धिवृत्ति शब्द यह चित्त की वृत्ति बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रया मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्या बुद्धिवृत्ति के अनुकूल अनुरूप ज्ञान की वृत्ति होती है ये जो ज्ञान की वृत्ति है ये आत्मस्त बोध के लिए है जिस चीज को हमने अभी पीछे चौथे सूत्र में व्यास भाष्य में देखा था देखिए वृत्ति रूपे में या चित्त अविशिष्टा वृत्ति ही पुरुषः तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुष पुरुष पुरुश यानि आत्मा समान वृत्ति वाला होता है चित्त की वृत्ति के अनुरूप समान वृत्ति वाला आत्मा होता है तो ये जो दूसरी वृत्ति है ये कहां पर बताई जा रही है इसका अधिकरण पुरुष है उसका अधिकरण पुरुष है चित्त अभिणत वृत्ति अविशिष्टा चित्त की जो वृत्ति है उसके समान ही वृत्ति वाला ये पुरुष हो जाता है ये पुरुषगत वृत्ति मानी गई है और इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ज्ञान वृत्ति अब यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा था दो बीस का बुद्धिवृत्ति है अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा वहां पर था चित्तवृत्ति तद अविशिष्टा हाँ तो यहाँ भी उसी तरह से शब्द है बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति वृत्ति है ये जो ज्ञान वृत्ति है ये आत्मा के बोध वाली वृत्ति है तो एक तरह से हम आत्मा की भी वृत्ति कह सकते हैं आत्मा को जो बोध होता है उसको यहाँ पर ज्ञान वृत्ति के रूप में कहा गया तो बुद्धि वृत्ति ये तो चित्त वृत्ति हुई और ज्ञान वृत्ति हुई ये आत्मा वाली वृत्ति हुई आत्मा को जो बोध होता है इसके संकेत और भी आपको कई जगह थोड़े थोड़े से मिलेंगे समान मिलेंगे तो चित्त की वृत्तियां भी वैसे ज्ञानात्मक है जिनका यहाँ पर ग्रहण किया गया है वो ज्ञानात्मक ही है लेकिन उनको चित्तवृत्ति नाम से कहा गया और आत्मा को जो बोध हो रहा है वो ज्ञान वृत्ति के नाम से यहां पर उल्लेखित किया गया ठीक है तो इंद्रिय वृत्ति बुद्धि वृत्ति चित्तवृत्ति ये प्रयोग हमारे को यहां पर उपलब्ध होते हैं एक शब्द और देखिए पांचवें सूत्र के भाष्य में अंत में चित्तम अवसिता अधिकारम आत्मकल्पे न अवतिष्ठते प्रलय वत्मकल्पे न अवतिष्ठते इसके ऊपर विवेचना रहती है कि आत्मा जैसा हो जाता है जिस संदर्भ में हम आत्मा यानी चेतन तत्व के जैसा हो जाता है अब जब हम ये जैसा बताते हैं उसमें शत प्रतिशत समानता तो कभी भी नहीं होगी ऐसे उदाहरणों में कोई तो इससे ये सोचने लगे की चित्त भी आत्मा के समान चेतन हो जाता है चित्त भी। आत्मा के समान चेतन हो जाता है ये अर्थ नहीं लेना है चेतन सक्रिय होगा ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होगा ये इतने तक ले सकते हैं लेकिन चेतन ही हो जाता है ऐसा तो लेना नहीं है वैसे भी आत्मकल लिखा हुआ है आत्मा जैसा होता है आत्मा ही नहीं हो जाता है वो कुछ गुणों की समानता है और इसके लिए अंत साक्ष्य अगर हम देखें कि व्यास जी यहां पर समानता को किस रूप में कहना चाहते हैं तो उसके लिए एक तीन पचपन निकालिए विभूति पात का पचपनवा सूत्र यानी अंतिम सूत्र सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमित सत्व मतलब वही चित्त है बुद्धि सत्य प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम तो ये सत्व का मतलब बुद्धि चित्त है सत्व पुरुषयो सत्व और पुरुष पुरुष यानी जीवात्मा चेतन शुद्धि साम्य जब इनकी शुद्धि की समानता हो जाती है तो कैवल्य हो जाता एक अंतिम स्थिति बताई कैवल्य की कि जितना शुद्ध आत्मा है ऐसे ही जब चित्त भी शुद्ध हो जाता है ये कैबल्य की स्थिति हो जाती है और जब चित्त के विकार के अनुरूप आत्मा भी भिन्न रूप में रहता है अविद्या से युक्त रहता है तो बंधन रहता है तो शुद्धि की समानता और इसी को व्यास भाष्य के अंदर भी इन्होंने खोला दूसरी पंक्ति देखिए तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव भवति ये जो चित्त का है प्रारंभ से देखिए यदा निर्धूत रजस्तमो मलं बुद्धि सत्वम बुद्धि सत्व वो चित्त सत्व चित्त के लिए आ गया जब इसमें से रज और तम रूपी मल उड़ जाते हैं निर्धूत हो जाते हैं हट जाते हैं तब वो पुरुष अन्यता ख्याति मात्राधिकारम पुरुष नेता ख्याति की स्थिति में रहता है और दग्ध क्लेश उसके क्लेश भी सारे दग्ध बीज हो जाते हैं तदा तब यही चित्त पुरुष से शुद्धि सारूप्यम इव आप आत्मा की शुद्धि जैसा हो जाता है शत प्रतिशत नहीं वहां भी आत्मकल्प लिखा था और यहाँ भी शुद्धि सारूपयम इव लिखा हुआ लेकिन बहुत कुछ समानता वर्तमान की सामान्य स्थिति की अपेक्षा वो बहुत अच्छी स्थिति होती है तो ये का मतलब है चित्त भी ऐसे शुद्ध हो जाता है जैसे आत्मा हो आत्मा जैसा शुद्ध हो जाता है शत प्रतिशत वहां पर नहीं कभी भी नहीं घटता है ऐसा तो अब पिछले पार्ट में से कि को कुछ पूछना हो तो कुछ आचार्य अच्छा यहाँ पर वृत्ति द्वितीय आस पास की द्वितीय पंक्ति है माइक को थोड़ा दूर रखिये क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपी अक्लिष्टा दूसरा क्लिष्ट छिद्रेशु अपनी अक्लिष्टा ये समझ नहीं आए क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपनी अक्लिष्टा क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में गिरे हुए भी वो अक्लिष्ट रहते हैं रहती है तो ये वाक्य सीधे सीधे पूरा नहीं है किनके बारे में बात कही जा रही है तो अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में कहा जा रहा है अक्लिष्ट वृत्तियां यदि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह के बीच में भी हो तो भी वो अक्लिष्ट ही रहेगी क्लिष्ट नहीं बन जाएगी उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपने स्वरूप में वो रहेगी जैसा मैंने उदाहरण दिया था पानी बहराओ और उसमें लकड़ी का टुकड़ा अगर हम डाल दें तो बहता रहेगा वो लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी ही रहेगा उस प्रवाह में गिरा हुआ भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा पानी नहीं बन जाएगा वो पानी में घुल मिल नहीं जाएगा अपना अस्तित्व बना के रखेगा ऐसे ही अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में यदि है तो वो अपना अक्लिष्टत्व तो नहीं छोड़ती है अक्लिष्ट बनी रहती है ठीक है जैसे दूध का पानी का प्रभाव और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है दूध अपने रूप में रह पाएगा क्या नहीं रुगल मिल जाएगा बदल जाएगा रूप बदल जाएगा उसका लेकिन लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो अपना जो रहेगा, ऐसे ही क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह भी यदि चल रहा हो और हमने एक भी अक्लिष्ट वृत्ति की है कभी थोड़ी सी भी और अगर वो उभरी है तो वो अक्लिष्ट अक्लिष्ट ही रहेगी वो क्लिष्ट नहीं हो जाएगी संसर्ग से उसमें परिवर्तन नहीं आएगा ये तो है पहली बात और दूसरा जो कहा क्लिष्ट क्षेत्रेश अक्लिष्ट भवन तो क्लिष्ट वृत्तियां जब चल रही हो उसका प्रवाह चल रहा हो वहां जहां उसमें कमजोरी आएगी चित्र मतलब कमजोरी न्यूनता वहीं पर अक्लिष्ट वृत्ति उभर जाएगी तो यदि हमें अक्लिष्ट वृत्तियां उभारनी हैं तो हम क्लिष्ट वृत्तियों को जब कमजोर करते हैं तो अक्लिष्ट वृत्ति को स्थान मिल जाएगा वो उभर के आ जाएगी ऐसा ही विपरीत भी है अक्लिष्ट वृत्ति बनी हुई है तो क्लिष्ट वृत्ति उठेगी नहीं अक्लिष्ट वृत्ति प्रबल है तो लेकिन यदि अक्लिष्ट वृत्ति में हमने ढीलापन कर लिया प्रयत्न हमारा कम हो गया वो कमजोर पड़ गई तो जो क्लिष्ट वृत्ति है वो उभर करके आ जाएगी बीच में उठ जाएगी तो वो आगे के लिए कहा अक्लिष्ट चित्रेशु क्लिष्ट आयती बोलिए क्लिष्ट प्रवाह यदि इस पर इसमें यहाँ हमको हम कोई भी क्लिष्ट वृत्ति चल रही है और हमको आत्मग्लानी होती है तो वो किसमें मानी जाएगी ऐसा है कि जो क्लिष्ट वृत्ति चल रही है और ग्लानी ये हुई कि हम ये गलत कर रहे हैं ठीक है ये अक्लिष्ट आ जाएगा वैसे अक्लिष्ट का ये बहुत ऊंचा अर्थ यहाँ लिया गया उतना ऊंचा अर्थ ना भी लें तो भी सामान्य रूप से कि अब गलत वृत्ति के प्रति हमें ये भाव हुआ कि यह गलत है हमारी मैंने गलत कार्य किया गलत विचार कर रहा हूं तो ये उसमें अक्लिष्टता है और जो क्लिष्ट वृत्ति भी चल रही है कभी अक्लिष्ट भी आएगी क्लिष्ट भी आती रहेगी वो घुल करके एक ही नहीं हो जाएंगे अक्लिष्ट अक्लिष्ट रहेगी एक बार भी हमने अक्लिष्ट वृत्ति उठाई है कि ये जो क्लिष्ट वृत्ति है ये ठीक नहीं है उसका अपना प्रभाव रहेगा उसका अपना संस्कार रहेगा विद्यमान रहेगी हाँ। दबेगी तो सही दूसरी दब सकती है ये वो दबना करना तो हो सकता है लेकिन अगर बीच में है तो अक्लिष्ट तो अक्लिष्ट ही रहेगी इन, तो संस्कार अलग अलग रहेंगे दोनों संस्कार भी रहेंगे ये वृत्ति की बात है और चूंकि वृत्ति से संस्कार बनते हैं वृत्ति संस्कार चक्र आगे बताया ही है तो जैसी वृत्तियां हैं वैसे संस्कार रहेंगे अब जैसे वृत्तियां एक दूसरे से नष्ट नहीं होती है दब तो जाती है लेकिन अक्लिष्ट अक्लिष्ट रहती है क्लिष्ट क्लिष्ट रहती है ऐसे ही संस्कार भी क्लिष्ट क्लिष्ट रहेंगे अक्लिष्ट अक्लिष्ट रहेंगे क्लिष्ट संस्कारों को जब हमें ठीक करना है तो वो तो उन, उनमें स्थित अविद्या को दोष को नष्ट करना पड़ेगा तब वो नष्ट होंगे दग्द बीज हो जाएंगे अक्लिष्ट अक्लिष्ट है क्लिष्ट क्लिष्ट संस्कार के स्तर पर भी हम यही कह सकते अच्छा जो वृत्ति हमारी कल आपने बताया था कि संस्कार से पहले वृत्ति बनती है अगर आरम्भ में शुरुआत में वृत्ति का आलंबन की वजह से और एक पर्यटन की वजह से तो शुरुआत में बनने के लिए क्या आलंबन और पर्यटन को मुख्य कारण मान सकते हैं वृत्ति मान सकते हैं आलंबन तो रहेगा ही आंखें खुलेंगी कान खुले हुए हैं ही त्वचा तो है ही नसिका भी खुली हुई है तो जैसे ही विषयों का इनसे संपर्क होगा उससे संबंधित संवेदना होगी ये वृत्ति हो गई और उसमें बच्चा प्रयत्न करे या ना करे वो सहजता से होता ही है उसको तो होगा ही और प्रयत्न पूर्वक भी हो सकता है दोनों तरह से हो सकता है अचानक तो जी वृत्ति बनने से रोकने के लिए करना पड़ेगा इसको एक तरीका तो यह है कि आलंबन के समक्ष न जाए इंद्रियार संिकर्ष नहीं हो इंद्रियों का उसके विषयों के साथ संकर्ष न हो अब तो मान लीजिए हमने आंखें बंद कर ली तो सामने जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं उससे संबंधित वृत्ति नहीं उठेगी हमारी ध्वनि को हमने रोक दिया ध्वनिरोधी कक्ष के अंदर बैठ गए तो बाहर की ध्वनि नहीं आई तो उस आलम्बन से बच जाएंगे हम बाह्य स्वरूप है ऐसे ही भोजन का ऐसे ही गंध का स्पर्श का सब के लिए लगा सकते हैं तो प्रारंभ में इसीलिए व्यक्ति साधक इनको रोकता है इन चीजों से अलग हटता है दूर रहता है ताकि वो आलम बन नहीं आए बचके रह सके ठीक है लेकिन जो अंदर भरा हुआ है वो तो फिर भी चल सकता है तो पहला उपाय तो ये है कि बाहर से जो अधिकता से वो अंदर आ रहे थे उसको रोका जाए जैसे किसी कुएं में एक जगह पर कचरा डलता जाए डलता जाए तो अंदर जो कचरा है वो तो है ही ऊपर से और डल रहा है हमें साफ करना है तो पहले जो कचरा डाल रहे हैं उसको तो रोकना ही पड़ेगा उसको रोकेंगे और अंदर का साफ भी करना है दोनों काम आवश्यक है अंदर का साफ करते रहे और ऊपर से उतना ही कचरा डालते रहे तो भी परिणाम इच्छित नहीं आएगा तो इसलिए बाहर से रोकते हैं वो भी एक तरीका है आलमबन से दूर रहते हैं संयमित रहते हैं इंद्रियों को अंतर्मुखी रखते हैं ये सब होता है और फिर जो अंदर के भी हैं पहले से जो हमारी वृत्तियां बन चुकी हैं उसके संस्कार हैं, उसके ऊपर कार्य किया जाता है जान से उनको दख्त करते हैं धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं रुक जाते है। जा ये प्रश्न है कि अगर निरोधा अवस्था के संस्कार चीतने पड़ते हैं तो जब मोक्ष हो जाती है तो में ईश्वर ईश्वर का जो आनंद है उसको जीवात्मा किसके आधार से भोगता है क्योंकि चित्त तो यहाँ छूट जाता है आत्मा को वहाँ किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है साधन की आवश्यकता तो यहाँ होती है और यहाँ भी योगी जो परमात्मा का आनंद भोगता है उसके लिए चित्त की आवश्यकता नहीं है चित्त तो निरुद्ध हो गया है आत्मा सीधे परमात्मा का आनंद ले लेता है या यू कहे परमात्मा आनंद दे देता है ऐसा ही मुक्ति में भी दे देता है कोई साधन की आवश्यकता नहीं है कुछ ओम आचार्य जी क्लिष्ट ओके यहाँ पर क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपनी अक्लिष्टा, पतिता अक्लिष्टा ऐसा कहा परंतु अक्लिष्ट प्रवाह पतिता क्लिष्टा ऐसा नहीं कहा ऐसा नहीं कहा अर्थापत्ति से ले लेंगे हम कहा नहीं है लेकिन उसको हम ले सकते हैं और ये व्यवहार में भी देखा जाता है कि जब अक्लिष्ट वृत्ति है लेकिन उसके बीच बीच में भी क्लिष्ट वृत्तियां आएंगी और वो परेशान करती रहती हैं साधकों को धीरे धीरे उन पर नियंत्रण आता है लेकिन परेशान तो करती है पिछले जो है तिद्रेशु प्रत्यांतरणी संस्कार आगे सूत्र भी आएगा तो चल रहा है अच्छा लेकिन उसके क्षेत्र में प्रत्यंत राणी भिन्न प्रत्यय आ जाएंगे संस्कारों के कारण से उठ के आएंगे वो आगे भी बातें आएंगी ये लिखा है और ये होता ही है प्रत्यक्ष होता ही है यहाँ कहा नहीं है लेकिन हम बिल्कुल जूका तो दूसरी तरफ ही खटा सकते हैं इसमें दूसरा है पहली पंक्ति में जो कहा ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिओ अपलिष्टा तो यहाँ गुण शब्द से चित्त लिया जाएगा या फिर त्रिगुण तो, तो गुणों का अधिकार ये है कि उनको कार्यरम्भ कर शुरू कर देता है कार्य के रूप में बदलना शुरू हो जाते है अगर अधिकार नहीं है तो वो सत्वर स्तम की स्थिति में ही रहेंगे जैसे ही उनको अधिकार मिला वो कार्य रूप में बदलेंगे और उस उस विशेष आत्मा को वो वो भोग कराएंगे उसके स, उसको बंधन में लाएंगे ये ईश्वरी व्यवस्था से होता है ईश्वर उसमें कर्ता माना ही जाता है तो कार्यारंभ का मतलब सत्वर तम का अधिकार ही उनका कार्य रूप में आरंभ होना है वो मन के रूप में बनेगा और बनेगा और आत्मा को उससे युक्त परमात्मा उसको युक्त कर देगा और उससे बंधा हुआ रहेगा जैसे भी हम बंधे हुए शरीर से बंधे हुए हैं मन से इंद्रियों से बंधे हुए हैं रसिया नहीं है लेकिन बंदे हुए हैं हम हम इधर उधर कहाँ जा सकते हैं जहां जाना होता है इसको साथ में ही लेके जाना होता है एक पंचतंत्र में कथा आती है ना वो चक्रधर वाली एक चक्र उसके सिर पर घूमता रहता है वो तो कहीं भी जाएगा चक्र घूमता रहता है उसके खून आते रहते हैं दुखी होता रहता है वो थोड़ी कष्टप्रद है वो यही शरीर चलता रहेगा सुखी दुखी होते रहेंगे कहाँ बचेंगे हम गुणों का अधिकार जैसे जैसे हम शिथिल करते जाएंगे विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे शिथिल हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और ए, ए जी, तथा संस्कार उसमें इसमें आप बता रहे थे यथा जातीय का चलत तो गलत बोला गया तथा जातीय का और तात्पर्य तो एक ही है दोनों का उस प्रकार के जिस प्रकार के तथा जातीय का वृत्ति भी क्रियंत जैसी वृत्ति है मतलब वृत्ति के अनुसार ये होता है तो इसलिए यथा जैसी वृत्ति वृत्ति यथा को वृत्ति के साथ में कर लेंगे और तथा संस्कार के समय तथा ही ठीक है ये जी, ये वृत्तियां पहले होती हैं या संस्कार पहले होते हैं दोनों में दोनों होते दोनों होते कभी वृत्ति पहले होती है संस्कार से और कभी संस्कार पहले होता है वृत्ति से आ, ये अंतिम की आ, रुको, रुको, है रुको रुको इतना तो हुआ दूसरी बात भी जो कल बताई थी इन्होंने भी अभी पूछी थी कि प्रारंभ जब होगा तो वृत्ति से ही होगा सबसे पहले जैसे मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है अब उसको सूक्ष्म शरीर दे दिया है मन दे दिया चित्त दे दिया नया बिल्कुल पिछले से कोई संस्कार नहीं है उसके क्योंकि तो यही एक स्थान है जहां हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नया प्रारंभ हो रहा है मुक्ति से लौटी भी जो आपका संस्कार सारे दगद्वीज हो गए थे कुछ भी नहीं है अब तो जो कुछ होगा नया होगा तो जब जैसे ही वो शरीर धारण करता है इंद्रियों के कारण जन के कारण उसको संवेदनाएं होने लगेंगी और ये जो संवेदना होगी ये वृत्तियां हैं इनके साथ कोई संस्कार नहीं जुड़ा हुआ है ये शुद्ध रूप से वृत्ति आएंगी जैसे ही वृत्ति पे बनी और उसका संस्कार पड़ गया अब उसके बाद में जो नई नई वृत्तियां होंगी उनके साथ में संस्कारों का भी सहयोग होता रहेगा लेकिन नई नई वृत्तियां भी होती रहेंगी आपको आंख बंद करके गोरे में डाल करके और अनजान जगह पे ले जाया जाए आपको पता ही नहीं हो कि कहा ले जा रहे हैं और वहां आपको खोला जाए आखे खोली जाए आपकी और फिर आप जब देखोगे तो क्या होगा पहली बार आप देखोगे उस स्थान को अब ये जो वृत्ति उठी है ये नई वृत्ति है बिल्कुल आपकी ये किसी संस्कार के कारण से नहीं हो उभरी है अब वहां से आप आ गए और तब उसका स्मरण कर रहे हैं तो अब संस्कार के कारण से वृत्ति उठ रही है तो वृत्ति से पहले संस्कार भी हो सकता है और संस्कार के पहले वृत्ति होगी ही अवश्य और प्रारंभ देखे इन दोनों का तो वृत्ति से प्रारंभ होता है दूसरा वाला ये भूतम् तदेव भूतम चित्तमी पंक्ति स्पष्ट नहीं है तदेव भूतम् चित्तम इस प्रकार का चित्त कैसा पिछली पंक्ति से लेंगे तो जिसमें वृत्ति संस्कार चलता रहता है अनिशम आवर्तते ये जो इस प्रकार का चित्त है जब अवसिता अधिकारम जिसका अधिकार समाप्त हो गया है अवसित अधिकार वाला हो जाता है अधिकार क्या है भोगों का फल देना कर्मों का फल देना और ये जिसका शांत हो गया है जिसका अधिकार समाप्त हो गया है यानी पूर्ण हो गया है चरितार्थ हो गया है जो भोगाप के लक्ष्य था और वो जीवन मुक्त हो गया है ऐसा चित्र जिसका अधिकार समाप्त हो गया है प्रयोजन नहीं रहा उसका भोग कराने का प्रयोजन रहा ना अपवर्ग देने का क्योंकि वो दोनों प्राप्त कर चुका है उस स्थिति में पहुंच गया जीवन मुक्त तो अब अविशिताधिकारम अब ये चित्त उस समय कैसा रहता है अब ये मैंने पीछे आत्मकल्प का वहां बताया था वहां संस्कार क्लेशों के दग्ध बीच को भी साथ में लिखा हुआ था व्यास्य में तीन पचपन में जो मैं दिखा रहा था में संस्कारों के को भी लिखा था संस्कारों का दग्ध बीज कौन सी अवस्था है धर्म मेघ की भी बिल्कुल अंतिम स्थिति जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था अब कुछ करने को शेष नहीं है उसको ये वो स्थिति है अब मन चित्त कैसा रहता है तो आत्मकल पर व्यवतिष्ठते आत्मा के समान बनकर के रहता है कैसा शुद्धि हिसाब में सप्तुरुषय शुद्धि साम्य कैवल्यम ये बिल्कुल कैवल्य से पहले की और एकदम अंतिम अवस्था बताई जा रही है जीवन मुक्त अवस्था तो जैसा आत्मा शुद्ध है ऐसा ही चित्त भी शुद्ध हो जाता है उस जैसा आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते ये कब की स्थिति है अभी नष्ट नहीं हुआ है चित्त आत्मा के जैसा बन गया ये कब है तो जीवन मुक्त तो हो गया है लेकिन अभी नितान्त मुक्ति नहीं हुई है उसके ये जो बीच का काल है एक साल दस साल बीस साल पचास साल जितने साल वो जी रहा है उसके लिए तो ये पहला वाला भाग है आत्मतल जीवन मुक्ति के बाद और नितान मृत्यु के पहले वाला भाग है प्रलय वागछती अथवा अच्छा वो प्रलय को चला जाता है ये कौन सी स्थिति है जब शरीर छूटेगा जीवन मुक्त का अब उसका क्या होगा मन का चित्त का अब वो आत्मा के समान रहेगा ऐसा कुछ नहीं आत्मा तो मुक्ति में हो गया अब बंधन से हट गया सूक्ष्म शरीर हट गया चित्ता हट गया अब इसका क्या होगा प्रलय की तरफ चला जाएगा सत्य रास्ता विनाश की तरफ चला जाएगा बस प्रयोजन पूरा हो गया समाप्त गाड़ी खूब चल ली पुरानी पड़ गई अब बंगार हो गई यानी कबाड़ हो गई तब बेचते हैं तो वो लोहे के भाव जाती है और उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं बस खत्म इसका प्रयोजन पूरा हो गया चरितार्थ हो चुका है ये यंत्र अब काम का नहीं है ये जितना चलना था चल लिया जो होना था हो लिया अब तो बस इसके टुकड़े टुकड़े होंगे फिर लोहा बनेगा लोहे से फिर दूसरी चीजें फिर बन जाएंगी जो तो शतुरा के रूप में प्रलय को प्राप्त हो जाएगा फिर शतुरस्तम से आगे फिर सृष्टि जो बनने की तब चलता जाएगा हो गया कुछ आज के प्रसंग में जो आपने बताया था चित्त वृत्ति और ज्ञान वृत्ति तो क्या ऐसा संभव है कि चित्त वृत्ति तो रहे लेकिन उसकी जान वृत्ति ना बने और जान वृत्ति रहे ना बने। थोड़ा इतना कोई नहीं है। लेकिन है तो आत्मा में ज्ञान में वृत्ति तो होगी क्योंकि तो आगे एक सूत्र आएगा सदा जात चित्त वृत्त तत्प्रभु पुरुष से अपरिणामी तम दीपय थी ये जो एक अपरिणामी बताया था यहाँ पीछे भी आया था ना चिथी शक्ति अपरिणामी इसको वहां आगे भी खोला उन्होंने उस ढंग से तो सदा ज्ञात चित्त वृत्त तत्प्रभो पुरुष से तत्प्रभो मतलब चित्त का जो प्रभु यानी स्वामी है पुरुष यहाँ भी स्वामी कहा था वो स्व था तो वो चित्त की वृत्तियां सदा है हमेशा ज्ञात रहती है चित्त में वृत्ति हुई है तो हमेशा जात रहेगी हमेशा जात होती रहेंगी ये शब्द प्रमाण तो ये कहता है पर उसको आप दूसरे ढंग से यू कह सकते हैं कि चित्त जब इंद्रियों से अलग हो जाता है निद्रा की स्थिति होती है मूर्छा की स्थिति होती है तो चूंकि मन में वृत्ति आती है इंद्रियों से मन में वृत्ति आती है सीधी अगर आ रही है तो आलंबन इंद्रियों से या तो उसी के संस्कार उभर के आएंगे दो तरह से आएगी तो जब इंद्रियों से संपर्क ही नहीं है यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मन क्लमान्वित विनिवर्तते तदा स्वपीति मानव हम कैसे सोते हैं तो थक जाते हैं तो इंद्रियों से हमारा संपर्क हट जाता है विषयों से संपर्क हट जाता है तो चित्त का भी हटेगा और चित्त और आत्मा इनका भी एक संयोग विशेष है जो हमें स्मृति होती है या समाधि लगती है उन सबके लिए वैशेषिक दर्शन में आत्म मनसा संयोग विशेषता, स्मृति विशेषता या आत्म प्रत्यक्ष है संयोग विशेष संयोग होना चाहिए वहां पर रुकावट हो गई है तो चित्त तक ये हो सकता है कि इंद्रियों की वृत्तियां वहां तक आ रही हो लेकिन अगर तेज हुई है कोई भी आवश्यक है तो सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होगा आत्मा में ज्ञान की वृत्ति वो पैदा कर ही देगा भले ही अभी अलग, अलग अलग है सोया हुआ है पता नहीं लग रहा है लेकिन सन्निधि मात्र से उपकार करेगा वो बता ही देगा सेवक को भले ही ना कहे लेकिन अगर कोई खतरा आएगा तो वो आके मालिक को बताएगा सेवक वैसे मालिक के अनुसार काम करता है लेकिन कभी अचानक कोई ऐसी स्थिति आ गई मालिक को तो पता ही नहीं है और वक्त भागा भागा आएगा कि तो वो ऐसा हो गया तो ये तो हमारा सेवक की तरह से वो आके बताएगा कुछ स्थिति हो सकती है कि जहाँ चित्त में कोई वृत्ति नहीं है और आत्मा में बोध है वो असम में हो ही सकता है चित्त की वृत्तियों का निरोध है पूरा का पूरा आत्मा परमात्मा का साक्षा कर रहा है तो आत्मा में उतरी जो ज्ञान वृत्ति है वो तो है ही अभी क्योंकि वो अनुभूति कर रहा है वो ज्ञान कर रहा है यही उसकी वृत्ति है तो ये वो उदाहरण बन जाएगा जहाँ चित्त की वृत्तियां नहीं है लेकिन आत्मा की ज्ञान वृत्ति तो वहां पर है और दूसरे पक्ष में जब सुषुप्ति या मूर्छा वाली स्थिति है तो कुछ संवेदना यदि चित्त तक पहुंच रही है और यदि ऐसा संज्ञा दे रखा है कि इंद्रियों के साथ मन का बुद्धि का संपर्क नहीं हो रहा है तो वो बिना उसके भी हो सकता है लेकिन यदि संपर्क हो रहा है और आत्मा सोए तो अलग भी रह सकता है और बोध करा भी सकता है दोनों बातें हो सकती हैं ठीक है।, है तो आगे चलेंगे और तो चित्त की पांच वृत्तियां बताई क्लिष्ट और अक्लिष्ट छठे सूत्र की अवतरणी का में लिखते हैं ता क्लिष्टाश्च अक्श्च पंचधा वृत्त वो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये जो वृत्तियां थी ये पंचधा पांच प्रकार की होती है पिछले सूत्र में जो पंचत्य कहा था वो ही पंचधा शब्द से तात्पर्य वही एक ही है तो वृत्तियां पांच होती है क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है वहां दूसरे ढंग से कहा था यहाँ कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है वो पांच प्रकार की होती है तो दोनों तरह से कथन कर सकते हैं हम पांच पांच वृत्तियों को मान लेंगे और उनमें क्लिष्ट क्लिष्ट दो भेद कर सकते हैं पांचों के दो दो भेद कर सकते हैं अथवा वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो भेद कर दिए और क्लिष्ट के भी पांच वृत्तियां बना ली और अक्लिष्ट की भी पांच बना ये दोनों तरह से कोई आपत्ति नहीं है तो दूसरे ढंग से अक्लिष्टाश्चा, अक्लिष्टाश्चा, अक्लिष्टाश्चा, अलग अलग कह के पांच प्रकार की कह दी वो वृत्तियां कौन सी है उनका नाम छठे सूत्र के अंदर बताया गया तो सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया तो एक प्रमाण वृत्ति दूसरी विपर्य वृत्ति तीसरी विकल्प वृत्ति चौथी नित्रा वृत्ति और पांचवी स्मृति वृत्ति बहुवचन है इसलिए स्मृत बोल दिया यहाँ केवल नाम बताए अभ्यास जी ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की कोई आवश्यक भी नहीं था केवल नाम था अब इन पांचों का एक एक करके वर्णन आगे होगा उसकी व्याख्या फिर व्यास जी भी करेगी तो इसमें जो प्रमाण वृत्ति है उसके लिए सातवें सूत्र के अंदर कहा प्रत्यक्षानुमान प्रमाणानी प्रमाण शब्द तो एक वचन में था एक वचन मतलब समास है तो कुछ पता नहीं लगेगा कि एक वचन है या बहुवचन है वो अनेक प्रमाणों का ग्रहण वहां पर हो सकता है वहां इसको दंध समास को खोलेंगे भी तो वहां पर प्रमाणानी कह सकते हैं वहां पर कोई आपत्ति नहीं है तो ये तीन प्रमाण स्वीकार करते हैं जिसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं वो प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है उसको सातवें सूत्र में बताया एक है प्रत्यक्ष दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रमाणों को लिया गया है यानी उनकी संख्या कहीं केवल एक प्रमाण भी माना गया कहीं दो दो से ही काम किया कहीं तीन किया कहीं चार किया कहीं आठ भी करते हैं जो कम करते हैं वो अंतर्भाव कर देते हैं एक दूसरे में या उनको आवश्यक नहीं होता है इसलिए नहीं करते तो यहां योग दर्शन में तीन प्रमाणों को स्वीकार किया गया प्रत्यक्ष अनुमान और आप बाकी का अंतर्भाव इन्हीं के अंतर्गत कर लेते हैं तो इन तीनों के द्वारा हम कुछ ना कुछ जानते हैं प्रमाण कहते ही उसको है जिससे हम जानते हैं जो हमारे ज्ञान का साधन है उसको प्रमाण रूप से हम सामान्यतया कहते हैं एक वो अर्थ है प्रमाण का और जिसके माध्यम से जानते हैं और फिर जो हमें ज्ञान होता है उसको भी हम प्रमाण के रूप में कह देते हैं तो चित्त की प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का जो साधन है उसके द्वारा जो चित्त वृत्ति बनती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहलाएगी चित्त की वृत्ति कहलाएगी और अनुमान की प्रक्रिया करते हुए जो चित्त में वृत्ति बनेगी जो ज्ञान के रूप में वो अनुमान प्रमाण वृत्ति कहलाएगी और शब्द प्रमाण यानी कुछ किसी से सुन के या पढ़ के जो ज्ञान जो वृत्ति बनेगी हमारे चित्त में उसको आगम प्रमाण वृत्ति के नाम से कहा जाएगा है तीनों ज्ञानात्मक और तीनों प्रमाण वृत्तियां हैं लेकिन नाम उनका अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग प्रमाणों के माध्यम से वो वृत्तियां अंदर आ रही हैं। तीनों को व्याशी ने फिर खोला है देखिए पहले प्रत्यक्ष को खोल रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या है इंद्रिय प्रणाली का चित्त बाह्य वस्तु उपरागत तद विषया सामान्य विशेषात्मो अर्थ से विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण तो कहा इंद्रिय प्रणाली का है। इंद्रियों के माध्यम से प्रणाली का वैसे तो इंद्रिया हमारी सारी नलियों के रूप में ही हैं चित्र हैं आंख है कान है नाक है मुख है त्वचा तो एक हमारे को बाहर सीधी दिखाई देती है उसमें वैसा चित्र नहीं होता जैसे कि इन इंद्रियों में है तो मुख्य रूप से इंद्रियों की जो प्रणालियां हैं नलिया हैं, जिनके माध्यम से हम जानते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से यहां जिस प्रमाण वृत्ति को लिया गया है वो कौन सी है इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय प्रणाली का चित्त से चित्त का बाह्य वस्तु उपरागत बाहर की वस्तुओं के उपराग से यानी उसके संयोग से उससे उपरक्त होने से उस जैसा बन जाने से उपराग से उपराग मतलब निकट कोई चीज आई और उसी जैसा रंगा जाना ये उपराग कहलाएगा तो बाह्य वस्तु का उपराग हुआ उपरक्त कौन हुआ रंगा कौन गया चित्त चित्त कैसे रंगा गया इंद्रियों के माध्यम से उस वस्तु जैसा रंगा गया है उसका जैसा उसमें आभास हो रहा है तो इंद्रिय प्रणाली का या चित्त से बाह्य वस्तु उपरागात बाह्य वस्तु के उपराग से उपराग हो गया अब उसके बाद में तद उस वस्तु से संबंधित जो बाह्य वस्तु थी उससे संबंधित वृत्ति अंदर पैदा होगी और वो कैसी होती है उसके लिए कहा वस्तु के बारे में बता रहे हैं सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य सामान्य और विशेष स्वरूप वाला जो अर्थ है वस्तु जो बाह्य वस्तु यहाँ पर इन्होंने ग्रहण की जो बाह्य वस्तु सामान्य और विशेष स्वरूप वाली है यानी बाह्य वस्तु में सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस है। ये जो आत्मन आत्मा शब्द बार बार आ रहा है तो यहाँ तात्पर्य उसका स्वरूप के लिए होता है जैसे हम एक शब्द बोलते हैं क्रियात्मक क्रियात्मक क्रियात्मक योगाभ्यास ये इसका क्रियात्मक देखना है मैंने मैंने क्रियात्मक किया क्रियात्मक क्रिया और आत्मक यहाँ आत्मा शब्द पढ़ा हुआ है यहाँ वो चेतनात्मक अर्थ नहीं होता क्रियात्मक क्रिया रूप में हमने देखा पहले शब्द रूप में समझा था बौद्धिक रूप से समझा था अब क्रिया के रूप में तो आत्मा शब्द का प्रयोग स्वरूप के लिए प्रयोग होता है पीछे भी जैसे कोई तो आया है यहां पर भी उसी तरह से लेना है तो सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य अर्थ मतलब जो बाहर की वस्तुएं होती हैं या कोई भी वस्तु होती है उसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं ये हर वस्तु पर लागू होगी किन्नी भी दो वस्तुओं में परस्पर कुछ समान गुण होंगे और कुछ विशेष गुण होंगे तो वस्तु जिसका उपराग चित्त में हो रहा है इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा वो वस्तु सामान्य गुण भी रखती है और विशेष गुण भी रखती है सामान्य गुण का मतलब है ऐसे गुण जो अन्य वस्तुओं में भी मिलते हैं इसमें भी है उसमें भी है औरों में अनेकों में है कम से कम एक और में है वो गुण कहलाते हैं सामान्य और विशेष गुण ऐसे कहलाते हैं जो औरों में नहीं हो उसमें हो या बहुतों में नहीं हो उस जैसी चीजों में हो उस जाति वाली चीजों में हो और अन्य जातियों में वो ना मिलता हो तो मान लीजिए हम जो मनुष्य यहाँ पर बैठे हैं, हमारे में भी सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। सामान्य गुण कैसे हमारे में समानताएं हैं बहुत सारी हमारे आखे हैं, नाक है कान है श्वास लेते हैं सुचते हैं समझते है। ये जो चीजें है ये समान है हमारे अब उसमें विशेष है कि जो रंग रूप सबका अलग अलग है वो विशेषता भी है हमारी आपस में समानता भी है और विशेषता भी है और हमारी जड़ वस्तुओं से भी समानता है जैसे कि ये जमीन पे पत्थर लगा हुआ है दीवारें हैं ये जड़ वस्तुएं हैं ये माइक है पुस्तक है, है ये वस्त्र हैं इनसे हमारी समानता भी है विशेषता भी इनसे क्या समानता है हमारी बोली समानता तो हमारी मनुष्यों से ही होगी क्या पशु पक्षियों से हमारी समानता हो सकती है नहीं हो सकती कुछ तो हो सकती है वहां भी रंग रूप अलग है लेकिन आंख नाक कान उनके भी है जिनके हैं पैर उनके अलग तरह के हमारे अलग तरह के बाल उनके अलग तरह के हमारे अलग तरह के लेकिन समानता हो सकती है ऐसी जड़ वस्तु के साथ जड़ वस्तु के साथ हमारी समानता हो सकती है क्या कोई हो सकती है क्या तो बिल्कुल ही अलग हो गए हम चेतन हो गए जड़ हो गए नहीं फिर भी समानता हो सकती है क्या समानता हो सकती है ये दिखाई देती है हम भी दिखाई देते हैं मतलब ही शरीर मतलब उसमें भी रूप गुण है हमारे में भी रूप गुण है ये अलग बात है कि उसका रूप गुण अलग है और हमारा रूप गुण अलग है ये तो मनुष्यों में भी हमारे में अलग अलग होता है बहुत कुछ आकार प्रकार एक जैसा होते वे भी अलग अलग होता है लेकिन पत्थर में और हमारे में अलग अलग है ना हमारे में भी भार है इसमें भी भार है हमारे कम मैं भी स्पर्श हाथ से छूते हैं तो स्पर्श पता लगता है तो पत्थर का भी पता लगता है ऐसे बहुत सारे गुण समान है संख्या है परिमाण है ये औरों से अलग दिखती है हम भी अलग दिखते हैं संयोग विभाग उनमें भी होता है हमारे में भी होता है ऐसे बहुत सारे गुण समान रहते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी चीज है जिसमें औरों से समानता ना हो वो विशेष ही विशेष हो ऐसा कोई हो सकता है परमात्मा तो हो सकता है और चीजें नहीं हो न परमात्मा तो हो सकता है ना परमात्मा के समान कौन है कोई नहीं है अद्वितीय है, है ना वो तो परमात्मा के समान कौन हो सकता है कोई नहीं हो सकता आत्मा हो सकती है परमात्मा के समान नहीं हो सकती अचेतनता में तो समानता है सत्ता में भी समानता है उसकी भी सत्ता है हमारी भी सत्ता है सत्ता सत्ता में कोई भेद है क्या ठीक है वो सर्वयापक है हम एक देशी हैं लेकिन सत्ता जो है विद्यमानता वो तो फिर भी है। जड़ वस्तु में भी सचिद आनंद बोलते हैं तो सब तीनों होती हैं। ईश्वर जी प्रकृति तीनों सत होते हैं चित्त दो होते हैं आत्मा और परमात्मा जड़ में अलग हो गया और आनंद केवल परमात्मा में होते हैं तो चाहे आत्मा हो परमात्मा हो जड़ वस्तु हो कार्य वस्तु हो कारण वस्तु हो उनमें समानता और विशेषता किसी न किसी से समानता विशेषता दोनों होती हैं तो इसलिए इन्होंने कहा इंद्रिय प्रणाली का से चित्त का जो बाह्य वस्तुओं से उपराग होता है वो जो वस्तुएं है, है कैसी वो वस्तुएं तो कहा सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य उस वस्तु के सामान्य और विशेष धर्म वाला होने पर ऐसी वस्तुओं को भी की भी विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति ऐसी वृत्ति जिसमें उसके विशेष गुणों की प्रधानता रहती है विशेष के अवधारण की प्रधानता रहती है उस वृत्ति को प्रत्यक्ष कहते हैं जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका हम अवधारण करते हैं निर्धारण करते हैं, आकलन करते हैं कि अच्छा ये ऐसी है ये कपड़ा ऐसा है ये व्यक्ति ऐसा है तो जिस समय हम आकलन करते हैं तो उसके सामान्य गुण भी हमें पता लगते हैं और विशेष गुण भी पता लगते हैं अब जैसे मैं पत्थर और शरीर में बोल रहा था कि ये इसमें भी रूप है इसमें भी रूप है लेकिन जब हम दोनों को देखेंगे तो रूप गुण दोनों में होते हुए भी ये भी पता लग रहा है कि ये इस रंग का है और ये इस रंग का है भिन्नता लग रही है ना तो अब यहाँ रूप ये जो हम अवधारण कर रहे हैं रूप का ये अवधारण रूप का अवधारण प्रधान है या रूप विशेष का अवधारण प्रधान है अब एक दूसरे को हम देखते हैं मनुष्यों को ये ऐसे आंख नाक कान बाल हाथ पैर हैं ये सब एक जैसा है ये एक जैसा होते हुए भी जब हम एक को पहचानते हैं ये ये व्यक्ति है ये ये व्यक्ति है अलग अलग नाम और अलग अलग पहचान है हमारे को सबकी अब इस समय में जिसका हम अवधारण कर रहे हैं उसमें सामान्य बातें भी हैं जैसे इनके दो आंखें इनके भी दो आंखें इनके चमड़ी इनके भी चमड़ी इनके बाल इनके भी बाल ऐसे ऐसे सामान्य होते हुए भी सामान्य का भी अवधारण कर रहे हैं लेकिन विशेष का भी अवधारण कर रहे हैं अब इन सामान्य में और विशेष में भी प्रधानता किसकी रहती है जब हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं विशेष की प्रधानता होती है तो ये इन्होंने कहा कि यद्यपि वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप वाली होती है यानी उसमें दोनों चीजें होती हैं लेकिन प्रत्यक्ष में जो वृत्ति बनती है वो विशेष अवधारण की प्रधानता वाली होती है विशेष का अवधारण उसमें मुख्य रहता है सामान्य का अवधारण गौण रहता है ये प्रत्यक्ष की विशेषता बाकी में नहीं घटेगा ये आगे बताएंगे इसमें अन्य प्रमाणों में और प्रत्यक्ष में ये एक भेद है प्रत्यक्ष में जो अवधारण होगा निश्चय होगा उसमें विशेष गुणों की प्रधानता रहेगी ज्ञान दोनों का होगा अवधारण दोनों का होगा सामान्य और विशेष का लेकिन प्रधानता विशेष की रहेगी और अनुमान और शब्द प्रमाण में भी अवधारण होता है और वहां भी जिस वस्तु का अवधारण होता है उसमें सामान्य विशेष गुण दोनों होते हैं लेकिन वहां पर सामान्य गुण के अवधारण की निश्चय की प्रधानता रहती है विशेष की प्रमुखता नहीं रहती है ये अन्य प्रमाणों से भिन्नता बताने के लिए इन्होंने लिखा प्रत्यक्ष की विशेषता है विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति जो वृत्ति होती है चित्त की उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है अंदर चित्त में जो पहुंची है स्थिति उसी को यहां पर इन्होंने प्रमाण वृत्ति यानी प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के रूप में कहा हो गया इसमें कुछ पूछना है आगे चलिए अब इस प्रमाण में होगा क्या इस प्रमाण में तो कहा फलम अविशिष्ट इसका फल तो अविशिष्ट ही होगा फल का मतलब परिणाम प्रभाव क्या आएगा इसका आखिर चित्त में जो वृत्ति उठी ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति उठी इसे होगा क्या आखिर ये कहां तक के लिए है क्या चित्त तक के लिए ही है मन तक के लिए ही है तो क्या फल इसका क्या है फल तो समान ही है जैसा अन्य प्रमाणों में फल होता है अनुमान और शब्द में वैसा ही प्रत्यक्ष में भी होगा या अन्य वृत्तियों में भी जो फल होता है वो यहां पर भी फल होगा तो फलम अविशेषता है फल फल में विशेषता नहीं है क्या फल होता है तो पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध पुरुष पौरुषेय बोध चित्तवृत्ति के अनुरूप जो पुरुष को बोध होता है वो तो समान होगा जैसी चित्त वृत्ति होगी वैसा ही आत्मा को बोध होगा पीछे बात आ चुकी है ठीक है तथा वृत्ति सारूप्यम इत्र और बुद्धिवृत्त अनुकार मात्रता बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ज्ञान वृत्ति चित्तवृत्ति से अविशिष्ट वृत्ति वाला पुरुष होता है ये जो सारी बात कही गई इसमें क्या है जैसी चित्त की वृत्ति है वैसी ही आ, वैसा ही आत्मा को बोध होगा ये आत्मा का बोध मतलब ज्ञान वृत्ति होगी तो कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या आत्मा को कोई विशिष्ट विशिष्टता होगी बोध की दृष्टि से तो बोले नहीं वो उसमें समानता ही रहेगी जैसी चित्त की वृत्ति है वैसा ही आत्मा को बोध होगा इस रूप में समानता है अब चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में चित्त की वृत्ति ही भिन्न होती है उसमें विशेष गुणों के अवधारण की प्रधानता होती है तो आत्मा में भी विशेष गुणों के अवधारण की प्रधानता होगी लेकिन होगा समान ही होगा समान ही जब चित्त में सामान्य गुणों की प्रधानता होगी अवधारण की तो आत्मा में भी सामान्य गुणों के अवधारण की प्रधानता होगी सामान्य अवधारणा विशेष अवधारणा ये तो भेद होगा लेकिन जैसा चित्त में है वैसा ही आत्मा में होगा इस रूप में अविशिष्टता है इस रूप में समानता है कहा फलम अविशिष्ट पौशेष चित्त वृत्ति पुरुष संबंधी जो चित्त का बोध है यानी चित्त की वृत्तियों का जो बोध पुरुष को होता है वो तो समान ही होगा अविशिष्ट होगा जैसा चित्त में है वैसा ही होगा उससे भिन्न नहीं होगा चित्त में कोई अलग वृत्ति उठियो और आत्मा को कोई और बोध हो जाए ऐसा नहीं होगा समान ही होगा आगे संवेदी पुरुष संवेदी के पहले लगा लीजिए वृत्ते है संवेदी या तो बुद्धे है संवेदी हैं प्रति लिखा हुआ है ना हाँ नहीं प्रति संवेदी तो है प्रति से पहले बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः ये जो पुरुष है ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है प्रतिसंवेदी का मतलब है जैसा बुद्धि में या चित्त में आया है बिल्कुल ऐसी प्रतिलिपि की तरह से प्रतिकृति के रूप में ही उसकी भी स्थिति होती है प्रतिसंवेदी वैसा का वैसा ही ये संवेदन करता है तो पीछे जो बात कही गई थी फलम अविशिष्ट है चित्तवृत्ति बोध उसके लिए ही आगे कह रहे हैं कि ये जो प्रतिसंवेदी पुरुष है किसका प्रतिसंवेदी होगा चित्त का या बुद्धि का उसके जैसा ही बोध करने वाला जो पुरुष है श्यामा इसको हम आगे बताएंगे विस्तार से इसके बारे में आगे और थोड़ी चर्चा चलेगी विस्तार आएगा लेकिन ये एक सिद्धांत इनका बिल्कुल निश्चित है जैसी चित्त की वृत्ति होगी आत्मा को वैसा ही बोध होगा जब जब चित्त वृत्ति के माध्यम से बोध हो रहा है तो वैसा ही होगा जैसी चित्त की वृत्ति है और असम की बात अलग हो गई जहाँ चित्त की वृत्ति निरुद्ध होती है और आत्मा परमात्मा से सीधा बोध को प्राप्त करता है तो वहां जैसा ज्ञान परमात्मा देगा वैसा वैसा उसको हो जाएगा आत्मा अपने आप में नया विचित्र कोई बोध नहीं कर सकता या तो चित्त के बुद्धि और आदि विवेचना के साथ साथ जो चल रहा है वैसा का वैसा होगा या परमात्मा से जो प्राप्त हो रहा है वैसा होगा इनको छोड़ के आत्मा अपने आप में कुछ नया बोध कर लेगा ऐसा नहीं होगा ठीक है तो प्रतिसंवेदी पुरुष यथि उपरिष्टात उपादय श्याम इसका वर्णन आगे करेंगे दूसरा प्रमाण अनुमान अनुमेय अनु अनुमे का अनुमान एक प्रमाण है अनुमान प्रमाण से जिसको हम जानते हैं उसको अनुमे कहते हैं अनुमान के प्रक्रिया के द्वारा जिसको जानते हैं प्रमाण से हम कुछ न किसी चीज को जानते प्रत्यक्ष से हम किसी चीज को जानते हैं और अनुमान भी किसी चीज का करते हैं अनुमान प्रमाण से तो जिसको जानते हैं वो अनुमेय होता है जिसको हमें जानना है अनुमान प्रमाण से वो अनुमेय कहलाते हैं तो तुल्य अनुवृत्तो भिन्न व्यावृत्तह संबंधो अवृत्तोंवृत्बंधो यदिषय्यवधारण प्रधान वृत्तिरुम सावधारण प्रधान वृत्तिरुम अनुमान में जो वृत्ति बनेगी वो सामान्य के सामान्य गुणों के निश्चय की प्रधानता वाली होगी प्रत्यक्ष में क्या कहा था विशेष अवधारण प्रधाना हनुमान में क्या कहा सामान्य अवधारण प्रधान। जबकि वस्तु में तो सामान्य और विशेष गुण दोनों ही होते हैं। वो सिद्धांत स्थिर है वस्तु में सामान्य विशेष गुण दोनों होते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण से दोनों का ज्ञान भी होते हुए भी सामान्य गुणों का भी ज्ञान हो रहा है विशेष का भी तो भी विशेष की प्रधानता रहती है उसका निश्चय अधिक होता है और अनुमान से भी हम सामान्य गुण भी जानते हैं विशेष गुण भी जानते हैं दोनों जानते हैं लेकिन फिर भी उसमें प्रधानता विशेष गुण की ही होगी ये सामान्य गुण की होगी ठीक है सामान्य गुण की ही प्रधानता होगी ये प्रत्यक्ष से अनुमान की भिन्नता होगी एक भिन्नता ज्ञान वृत्ति के स्तर पर तो सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम अब इसको पीछे से देखिए तुल्य जातीय अनुवृत्त समान जाति वाले बालों में रहने वाला संबंध का विशेषण है आगे संबंध बताया भिन्न जातीय शु व्यावृत्त संबंध संबंध सम्मंद का विशेषण है ऐसा संबंध संबंध दो चीजों में होगा संबंध जब भी होगा तो दो में होगा दो से अधिक में होगा अनुमान की प्रक्रिया में एक के द्वारा एक धर्म के द्वारा दूसरे का एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अनुमान किया जाता है उनके बीच में एक संबंध होता है और वो संबंध व्याप्ति के रूप में कहा जाता है एक विशेष प्रकार का संबंध होता है उस संबंध के कारण ही हम जान पाते हैं अगर संबंध नहीं बन रहा है तो हम नहीं जान पाएंगे धुए को देख करके अग्नि का जो ज्ञान होता है तो धुएं और अग्नि के बीच का एक संबंध हमें पता है तो तुल्य जातीय अनुवृत्तो समान जाति वाले जितने भी हैं उन सब जगह वो रहेगा जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है तो जितने भी धुएं हैं, उन सब में ये समान रूप से मिलेगा इस धुएं के साथ भी अग्नि है उस धुएं के साथ भी अग्नि है उसके साथ भी अग्नि है तुल्य जातीय अनुवृत्त संबंध ऐसा संबंध जो उसके समान जातीय वालों में सब जगह मिलेगा और भिन्न जाति ये भिन जाती वृत और उससे भिन्न जाति वाले उससे अलग रहे मिलेगा कि जहाँ पानी है वहां अग्नि है ये कोई नियम नहीं है धुए से भिन्न जाति वाला है जल तो जाहं जाहं वो जहां जहां वो होगा वहां वहां अग्नि होगी ये तो नहीं कह सकते तो भिन्न जातियों से अलग जो संबंध है यानी समान जातियों में ही रहने वाला होता है भिन्न जातियों में नहीं यदि ये संबंध भिन्न जातियों में भी रहने वाला हो फिर तो अनुमान ही नहीं हो पाएगा अनुमान होता ही इसलिए कि वो खास जगह पे ही लागू होता है सब जगह लागू नहीं होता है तो तुल्य जातीय अनुवृत्तो भिन्न जातीय तह संबंधा यह जो संबंध है उससे संबंधित उस संबंधस वाली उस संबंध मूलक तद उससे संबंधित उसके आधार वाली सामान्य अवधारण प्रधान सामान्य गुणों को निश्चय कराने वाली उसकी प्रधानता वाली जो वृत्ति होती है उसको अनुमान कहते हैं। इसको उदाहरण देके समझा रहे हैं यथा देशांतर प्राप्ते गतिमत चंद्र तारकम देशांतर प्राप्ति होने से देशांतर कहते हैं भिन्न स्थान को प्राप्त हो रही है कोई वस्तु तो देशांतर प्राप्ति इस देश में यानी स्थान में और इससे भिन्न जो स्थान है यहां से वहां पर गई एक व्यक्ति यहां देखा और फिर दूसरी जगह पे दिखाई दिया ये देशांतर प्राप्ति हो गई उसकी एक पत्थर यहां आए और फिर वहां दिखाई दिया तो ये देशांतर प्राप्ति हो गई तो यथा देशांतर प्राप्त है देशांतर प्राप्ति से गतिमत चंद्र तारकम चंद्रमा और तारों में गति होती है ये हमें अनुमान हो जाता है अनुमान किसका हुआ हमें चंद्र और तारों की गति का ये अनुमय था कि ये गति वाले है या नहीं है ज्ञान गति का हुआ चंद्र और तारे का तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं लेकिन उसको दूसरी जगह पे देखा तो अनुमान किया हमने गति का जिसका प्रत्यक्ष हो गया है उसका अनुमान नहीं कहलाता है इंदिरा सन्निकर्ष नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं यह अनुमान के अंतर्गत आएगा तो देशांतर पाते है गतिवत कैसे चैत्रवत चैत्र के समान चैत्र किसी व्यक्ति का नाम जैसे ये चैत्र नाम का व्यक्ति जब जब गति करता है तो देशांतर में मिलता है वो और देशांतर में मिलता है तो गतिपूर्वक मिलता है ये हमने पहले प्रत्यक्ष कर रखा है और इसका संबंध हमने जोड़ रखा है कि देशांतर प्राप्ति हुई तो गतिपूर्वक ही होगी तो अब जब चंद्र तारों को हम देशांतर में प्राप्त देखते हैं तो उसकी गति का अनुमान कर लेते हैं ये गति हो रही है वो गति सापेक्ष होती है उसके आधार पे अलग अलग घटेगा एक मोटा उदाहरण यहाँ पर समझना चाहिए तो यहां तक जो बताया इन्होंने ये बताया तुल्य जातीय अनुवृत्त तुल्य जातियों में अनुवृत्त देगा जिस जिस की भी देशांतर प्राप्ति होगी वो गति पूर्वक होगी जो जो भी देशांतर प्राप्ति करता है उन सब जगह ये लागू होगा और भिन्न जातीय शुभ आवृत के लिए आगे का विंध्य अप्राप्ते है अगति ही और विंध्य है जो विंध्य अप्राप्ते है अप्राप्ते है मतलब देशांतर की अप्राप्ति हो रही है विंध्याचल जहां है वहीं दिखाई देता है दूसरी जगह दिखाई नहीं देता है विंध्याचल पर्वत तो इसलिए पता लग जाता है कि इसमें अगति है ये भिन्न जातीय वाला है इससे इसमें वो गति नहीं मिलेगी हमें यदि जिसमें देशांतर प्राप्ति नहीं हो रही है और उसमें भी गति हम देखेंगे दूसरी तरह की गति तो फिर ये व्याप्ति संबंध नहीं बन पाएगा जहां जहां देशांतर प्राप्ति होती है वहां वहां गति होती है ये आवश्यक है देशांतर प्राप्ति बिना गति के नहीं होती है और भिन्न वालों में ये नहीं होता है तो तुल्य जातियों में अनुवृत्त और भिन्न जातियों में से व्यावृत्त इसको अनवय व्यतिरेक से हम कह सकते हैं इसमें है उसमें भी है जब जब देशांतर प्राप्ति होगी तब तब गति होगी जब देशांतर प्राप्ति नहीं होगी तो गति नहीं होगी ठीक है इस रूप में अनवय से दोनों तरह से देख सकते हैं ये हुआ अनुमान प्रणव तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव प्रण विशर्मी